अब तक हमने देखा कि कैसे वैल्यू क्रिएशन बिजनेस का दिल है मार्केटिंग उसकी आवाज सेल्स उसकी धड़कन और सिस्टम्स उसकी बैकबोन लेकिन जोश कौफमैन द पर्सनल एमबीए में एक आखिरी और सबसे जरूरी बात पर जोर देते हैं अगर आप खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपका बिजनेस कितना भी अच्छा हो वो कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता यह चैप्टर है पर्सनल मास्टरी का यह सीखने का कि अपने आप को लीड कैसे करना है और एक ऐसा इंसान बनने का जो न सिर्फ बिजनेस में बल्कि जिंदगी में भी कामयाब हो काउफमैन कहते हैं कि पर्सनल मास्टरी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस और हैबिट्स को समझना होगा सोचिए इलोन मस्क जैसे लोग क्यों इतने सक्सेसफुल हैं क्या वो पैदा होते ही जीनियस थे नहीं उन्होंने अपने आप को समझा अपने गोल्स को क्लियर किया और हर रोज थोड़ी सी बेहतरी के लिए काम किया पाकिस्तान में भी देखें एंटरप्रेन्योर्स जैसे मारिया उमर जिन्होंने वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन बनाया ने अपनी लीडरशिप स्किल्स को रिफाइन किया बाय कॉन्स्टेंटली लर्निंग और अडॉप्टिंग कफमैन के मुताबिक आपको अपने आप से यह सवाल पूछते रहना होगा कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूं एक की प्रिंसिपल जो कफमैन हाईलाइट करते हैं वो है डिसिप्लिन बिज़नेस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और ये डिसिप्लिन से आती है लेकिन ये डिसिप्लिन कोई बोरिंग रोबोटिक रूटीन नहीं है ये है अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहना इवन जब मोटिवेशन कम हो फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तानी स्टार्टअप ट्रैशिट ने अपना वेस्ट मैनेजमेंट बिज़नेस शुरू किया तो उनके फाउंडर ने हर दिन छोटे-छोटे एक्शनएबल स्टेप्स लिए चाहे वो इन्वेस्टर से मिलना हो या ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना कौफमैन कहते हैं कि ये छोटी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज है और फिर आता है डिसीजन मेकिंग कौफमैन बताते हैं कि हर बिजनेस लीडर को ये सीखना होता है कि कैसे स्मार्ट और फास्ट डिसीजंस लिए जाएं इसके लिए आपको मेंटल मॉडल्स का यूज करना होगा ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सिंपलीफाई करने में हेल्प करते हैं फॉर इंस्टेंस कौफमैन सजेस्ट करते हैं कि आप 8020 रूल या पेरेटो प्रिंसिपल का यूज करें यह कहता है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं सोचिए अगर आप अपने बिजनेस के उस 20% पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देता है तो क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं एक पाकिस्तानी ई-कॉमर्स e ब्रांड ने यह प्रिंसिपल अप्लाई किया जब उन्होंने अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स पर फोकस किया और अननेसेसरी इन्वेंटरी को कट किया उनकी प्रॉफिट्स डबल हो गई कॉफमैन एक और जरूरी बात पर बात करते हैं कंटीन्यूअस लर्निंग बिज़नेस की दुनिया तेज़ी से बदल रही है और अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे यह मतलब है बुक्स पढ़ना मेंटोर से मिलना या न्यू स्किल्स सीखना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स अब ऑनलाइन कोर्सेज पॉडकास्ट्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस के थ्रू लेटेस्ट बिज़नेस ट्रेंड सीख रहे हैं कौफमैन कहते हैं कि आपको अपने आप को एक लर्निंग मशीन बनाना होगा हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखें लेकिन पर्सनल मास्टरी सिर्फ आपके लिए नहीं है यह आपकी टीम को भी इंस्पायर करता है काउफमैन कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी टीम को एंपावर करता है एक मिसाल लेते हैं पाकिस्तान के एक टेक स्टार्टअप के सीईओ ने अपनी टीम को रेगुलर फीडबैक सेशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए ग्रो करने में हेल्प की रिजल्ट उनका टीम ज्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव बना और कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एंट्री की तो यह है द पर्सनल एमबीए का एसेंस एक रोड मैप जो आपको सिर्फ बिजनेस प्रिंसिपल्स ही नहीं सिखाता बल्कि आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने में मदद करता है जोश कॉफमैन के ये आइडियाज सिर्फ थ्योरी नहीं है ये आपके अगले डिसीजन अगले प्रोजेक्ट या अगले बिजनेस वेंचर का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं सोचिए अगर आप आज से इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें तो 1 साल बाद आप कहां होंगे ये किताब आपको ये याद दिलाती है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है और इस प्रोसेस का हर स्टेप आपके हाथों में है अब जाइए और अपने आइडियाज को एक्शन में बदलिए क्योंकि यह किताब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन असली कामयाबी आपके एक्शन से मिलेगी